CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉल्ट डिज़्नी वॉल्ट डिज़्नी स्वर्ण निर्मित व्यक्ति थे और यह कहानी है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया अपनी अलांगनीय कल्पना जन्मजात बुद्धिमता दृढ़ निश्चय और साधनों का उपयोग आदि गुणों के कारण फिल्मी दुनिया के महान हस्ती बनने के लिए किस तरह वे यथार्थ की कठिनाइयों से उठे उन्होंने इन सब का उपयोग इतने प्रभावशाली ढंग से किया कि अति मनोरंजक पूर्णतः आनंददायी रंगीन और शिक्षाप्रद चलचित्रों का शानदार प्रदर्शन करने में दुनिया के जाने-माने अगुवा बन गए वॉल्ट डिज्नी को शब्दों के लिए नहीं बल्कि खास तौर पर रेखाओं और रंगों से बने चलचित्रों के लिए याद किया जाता है वे फेंटेसिका एक जादुई संसार रच देते थे जिसमें चालाक ढीठ चूहा और चिड़चिड़ी कंजूस बत्तखें और दूसरे ना भूलने वाले जीवंत चरित्र और इसी प्रकार कुछ परिकथाएं बसी थी जो कितनी ही पीढ़ियों के बच्चों के बचपन का हिस्सा बन गई उन्होंने अपना जीवन आनंद कल्पना खुशी की खोज और उम्मीदों के बांसुरी वादक के तौर पर अर्पित कर दिया When you wish upon a star bachpan se hi ye geet unka priya geet tha when you wish upon a star makes no difference who you are anything you 20vi shatabdi ke aagman ke saath 5 december 1901 ko शिकागो इलिनोइस में डिज़्नीलैंड और वॉल्ट डिज़्नी वर्ल्ड थीम पार्क के रचयिता और संस्थापक का जन्म हुआ उनका पहला नाम उनके चर्च के मिनिस्टर वॉल्टर पार्क के नाम पर तथा बाद का नाम उनके पिता पर रखा गया उनके पिता इलियास डिज़्नी कठोर किंतु एक प्यारे आयरिश कैनेडियन थे जो निपुण बढ़ई थे उनकी प्रेड़ना शील मा, Flora Caldisney, एक पूर्व अध्यापिका थी, जो जर्मन-अमेरिकन मूल की थी. Walt, पांच भाई बहनों में चौथे थे, जिन में तीन बड़े भाई, Harbert, Raymond और Roy, और एक छोटी बहन, Ruth थी. Walt के पिता, शहर भर में मकान बनाने वाले मामूली ठेकेदार के रूप में काम करते थे उन्होंने अपने दो बड़े बागों के सेब बेचकर भी जीविका निर्वाह करने की कोशिश की 5 सालों में वे यह जान गए कि इससे काम नहीं चल सकता उन्होंने अपना खेत बेच दिया और लगभग 2500 निवासियों वाले एक छोटे से कस्बे मार्सेलिन मिसौरी के पास एक खेत में रहने लगे थे जब वॉल्ट 4 साल के हुए तो उनकी ड्राइंग कई बार उन्हें मुसीबत में डालने लगी उन्हें और उनकी बहन रूथ को चिपचिपे काले कोलतार की एक बाल्टी मिली रूथ रूथ देखो हम कोलतार से अपने घर की दिवार पर चित्र बना सकते हैं और बाद में इसे साफ कर देंगे ओ वॉल्ट लेकिन कोलतार तो सूख गया है अब हम इसे दिवार से कैसे मिटाएंगे हैं एकदम ठीक रूट ये तो मिठेगा ही नहीं हाँ रूट वॉल्ट ओ फॉ� यह क्या गड़बड़ कर दी है तुमने <laughs> यह रेखाचित्र घर पर कई सालों तक रहे और जब वह 7 साल का हुआ तो उसने अपने पड़ोसी के घोड़े रوبرट की तस्वीर बनाई पड़ोसी उस तस्वीर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने वॉल्ट को एक निकल दिया कलाकार के रूप में वॉल्ट की यह पहली बिक्री थी दुर्भाग्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक असुरक्षा ने इलियस को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया पैसे की इतनी तंगी हो गई कि उसने अपनी पत्नी फ्लोरा को घर में मक्खन बेचने का निर्देश दिया न तो वे बच्चों को सूखी ब्रेड देना चाहती थी और ना ही पति का गुस्सा झेलना चाहती थी इसलिए चुपचाप बच्चों की ब्रेड पर मक्खन लगाती थी और उन्हें एक और जाकर खाने को कहती थी केवल 7 साल की उम्र में पड़ोसी को अपने स्केच बेचने से भी पहले ही वॉल्ट की रुचि ड्राइंग में हो गई थी वॉल्ट का सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई रॉय था देखो भाई रॉय हाँ हाँ बोलो मैंने ये जीव की तस्वीर बनाई है ये तो बहुत बढ़िया है वाँ वाँ बहुत बढ़िया है एक साल बाद उसका परिवार अपना खेत छोड़कर भागे की तलाश में अमेरिका के एक बड़े शहर कैंसास की और रवाना हो गया मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिता को कैंसर सिटी स्टार नामक अखबार को 2000 लोगों में बंटवाने का प्रबंध करना पड़ता था मुझे हर मेरे भाई को अपने पिता के लिए बिना किसी मुआवजे के काम करना पड़ता था जहां दूसरे अखबार बांटने वाले लड़कों को एक सप्ताह के 3 मिलते थे वहीं हम रोज सुबह मुंह अंधेरे 3:30 बजे उठकर और 50 अखबारों का बंडल उठाकर 4:30 बजे तक निकल पड़ते ताकि ग्राहकों को समय पर अखबार मिल सके जेब खर्च के लिए मैं उसी रास्ते में पड़ने वाले एक दवाखाने के लिए दवाइयां भी वितरित करता था हां बर्फीली सर्दी मेरी मुसीबत बढ़ा देती थी भाई रोए देखो कितनी ठंड हो रही है और देखो मेरे नाक पे भी इसका असर हो रहा है हां भाई बर्फीली हवाएं चल रही हैं मैं यहां 1 मिनट रुक के गरम हो लेता हूं हां ठीक है भाई बहुत ठंड है यद्यपि वॉल्ट कभी भी पूरा दिन स्कूल में नहीं बैठा वो लगातार 6 साल तक स्कूल जाने और अखबार बांटने जैसे उबाऊ बोझेल और कष्टकर कार्य को करता रहा जब तरुण डिज्नी अखबार नहीं बांटता था तो उसे ड्राइंग करने के लिए समय मिल जाता था घर से थोड़ी दूर कोने में एक स्थानीय नाई की दुकान के पास वो मजेदार कार्टून बनाता रहता दुकान के मालिक बर्ट हर्टसन ने उससे प्रभावित होकर उसके चित्रों के बदले में वॉल्ट को मुफ्त में बाल कटवाने का न्योता दिया और बाद में जब वॉल्ट को बाल कटवाने की जरूरत नहीं होती तो उसे 10 या 15 सेंट देता था वॉल्ट के लिए इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर्टसन उन तस्वीरों को एक विशेष फ्रेम में लगाकर खिड़की में लटका देता था और दुकान में आने वाले लोग बाल कटवाने की जरूरत न होने पर भी वॉल्ट के चित्रों को देखने जरूर आते थे सच में सच लवली कलर्स वेरी इमेजिनेटिव ऑसम एब्सोल्युट सन 1911 में वॉल्ट की गर्मियों की पहली नौकरी थी रेलरोड के साथ यात्रियों को अखबार कैंडी पॉपकॉर्न और सोडा आदि बेचने की उसने उजेल नामक एक जेली और फलों का रस बनाने वाली कंपनी में भी काम किया सन 1917 के आते ही वो शिकागो में मैकिनली उच्च विद्यालय चला गया उसने कार्टून को नए रोचक क्षेत्र में डाल दिया उसने मैकिनली के छात्र अखबार वॉइस के लिए कार्टून बनाए उसने अपने स्कूल के डेस्क में भी अपना नाम गोद दिया बच्चो, जी सर, मैं चाहता हूँ कि तुम में से हर कोई एक फूल बनाए, जी सर, सर आपका मतलब है सिर्फ एक फूल, हाँ, सिर्फ एक फूल, नु, नु, नु, नु, नु, नु, नु। ले जे सर, ओ, ओ, क्या मजाक है, ये तुमने क्या बना दिया है, मैंने तुम्हें फूल के बीच चेहरा बनाने को नहीं कहा था, कैसी कैसी आर्ट करते हैं कैसा बच्चा है ये मुझे तो समझ में नहीं आता यह परिवर्तन एक नया कलाकार बनने की शुरुआत भर थी जब वॉल्ट 14 साल का हुआ तो वो शनिवार की रात को कैनसस सिटी कला संस्थान में कला की कक्षाओं में जाने लगा डिज्नी ने स्कूल के पेपर में योगदान देने के लिए ड्राइंग और फोटोग्राफी दोनों में ध्यान बांट लिया वॉल्ट अपने भाई के साथ स्थानीय चलचित्र और वॉट विलेज शो देखने जाता था सन 1917 में अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध में प्रवेश किया 1918 की शुरुआत के दौरान डिज्नी ने सेना में नाम लिखवाने का प्रयास किया लेकिन अस्वीकृत कर दिया गया वाल्ट 17 साल का था वो अपनी इच्छा से रेड क्रॉस एंबुलेंस कॉर्प से जुड़ा और उसे समुद्र पार भेज दिया गया वहां एक साल एम्बुलेंस चलाने तथा रेड क्रॉस अधिकारियों के चालक के रूप में काम करते हुए गुजारा उसकी एम्बुलेंस ड्राइंग और कार्टूनों से ठसाठस थस भरी रहती थी पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वॉल्ट को फ्रांस भेज दिया गया वो सफाई के प्रयासों में मदद के लिए चुने जाने वाले 50 नवयुवकों में से एक था वो घायल सैनिकों की मदद भी करता था। अपनी कला की कारीगरी का उपयोग उसने जारी रखा। वॉल्ट जल्दी ही घर लोटा। वहाँ उसने कैंसर सिटी कला संस्थान के लिए छात्र वृति जीती। वहाँ उसने ना केवल ड्रोइंग ही की। बल्कि मूर्तिकला का प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त किया यहां उसने विज्ञापन कार्टूनकार के रूप में अपनी जीविका शुरू की वहां उसकी मुलाकात एक साथी एनिमेटर ub iworks से हुई जल्दी ही दोनों के मधुर संबंध हो गए और दोनों अच्छे मित्र बन गए दिसंबर 1919 में दोनों ने iworks disney commercial artist नाम से खुद की कंपनी शुरू की सन 1921 में उन्होंने न्यूमान थेटर चेन के लिए लाफो ग्राम्स फिल्म्स इनकॉर्पोरेशन नाम से बारा छोटी फिल्मों की एक श्रिंखला तैयार की. इन्हें थेटर में दिखाया गया. उन्हें अच्छी सफलता मिली. <laughs> फिर सन 1922 में वॉल्ट ने एक बड़ा कदम उठाया उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की 20 साल की उम्र में वॉल्ट लाफो ग्राम्स फिल्म्स इनकॉर्पोरेशन का मुखिया बन गया यह अलग बात है कि जल्दी ही कंपनी दिवालिया हो गई एक साक्षात्कार में वॉल्ट डिज्नी ने बताया मैं अगस्त 1923 में हॉलीवुड आ गया उस व मेरी जेम में 30 डॉलरथ बेमेल कोट पेंंट की जोड़ी थी मेरे गतते के सूट केस के आधे हिसे में मेरे कमीजें और दूसरी चीजें थी और दूसरे आदे हिसे में ड्रॉइंग का समान था यूरोप से लौटने के बाद वोल्ट ने रोय के साथ जोड़ने का फैस ला किया जो कि सांता मोनिका में एक बैंक में काम कर रहा था वह अपनी बुरी तरह फटी जेब में 40 डॉलर लेकर स्केचपैड और अदमनीय कल्पना के साथ आ पहुंचा उसने अपने भाई को व्यापार के लिए मनाया और रॉय के बचत किए हुए 2000 डॉलर तथा कुछ मांगी और उधार ली गई रकम से उन्होंने डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो शुरू किया स्टूडियो मालिक जैसा दिखने के लिए वॉल्ट ने मूंछें रख ली उसने अपना नाम भी छोटा करके वॉल्ट डिज्नी रख लिया सन 1928 में न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया की एक रेल यात्रा के दौरान वॉल्ट ने कागज के टुकड़े पर अजीबोगरीब आकृतियां बनानी शुरू की हम्म के इसको ऐसे ले ले 1 मिनट ये ये कार्टून देखो मैं इसे मार्टिमर माउस नाम देने जा रहा हूं अच्छा बताओ ये नाम सुनने में कैसा रहेगा बताओ मार्टिमर माउस हम्म मार्टिमर माउस वॉल्ट तुम्हें लगता नहीं कि ये एक आयरिश नाम है अमेरिकन नाम नहीं लगता नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता मेरे ख्याल से तो इसे मिकी कहना चाहिए क्या क्या कहा तुमने मिकी अरे इट्स इट साउंड्स बेटर रियली गुड अरे हां बिल, बिल्कुल सही कहा तुमने यही नाम ठीक रहेगा यही नाम ठीक रहेगा हां वेरी गुड बिल्कुल सही कहा तुमने इन अजीबो-गरीब आकृतियों का परिणाम मिकी नामक माउस के रूप में निकलकर आया जल्दी ही केवल वॉल्ट और ऊप के चित्र तथा वॉल्ट की पत्नी लीलियन बाउंड डिज़्नी उर्फ लिली और रॉय की पत्नी एडना डिज़्नी द्वारा उनमें रंग भरने पर फटाफट तीन मिकी माउस कार्टून तैयार हो गए मिकी माउस के लिए आवाज वॉल्ट ने दी थी वॉल्ट के पास ध्वनि मिश्रित करने के लिए एक ऑर्केस्ट्रा था वॉल्ट्स ने मिकी को आवाज दी जब 18 नवंबर 1928 को मैनहट्टन में इसका पहला शो दिखाया गया तो परिणाम सनसनी भरा साबित हुआ यह तिथि मिकी माउस का पहला जन्मदिन बन गई बॉल्ट्स ने बुलाया ओ चीू या मेरी गिव एलो विदाउट शंटो या हेलो हम लोग जो हम ही जा रहे हैं मिकी माउस के आगमन से पहले अकास्मात सौ भाग्य ने कदम रखा बोलने वाली पहली फिल्म द जैज सिंगर प्रदर्शित हुई इसके पहले प्रदर्शन में चकित दर्शक वॉल्ट डिज्नी के लिए खुशी से उछल रहे थे जे उसे यूरेका क्षण की ओर ले गया उसके तूफानी दिमाग का परिणाम एक चार उंगलियों वाली आकृति के रूप में हुआ जो एनिमेशन की दुनिया पर राज करने वाला मापदंड बन गई दुर्भाग्य से डिज्नी ने शिखर पर पहुंचने की व्यक्तिगत कीमत चुकाई वो काम में इतना व्यस्त रहने लगा कि लिलियन ने खुद को एक माउस की विधवा बताना शुरू कर दिया मिकी माउस वॉल्ट की आत्मा बन गया था एक बार उसने कहा जब लोग मिकी माउस पर हंसते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत मानवीय है और यही उसकी लोकप्रियता का राज है सर हु? क्या आप भी मिकी माउस बनाते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं बनाता अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सारे चुटकुले और विचार सोचते हैं नहीं नहीं मैं वो सब नहीं करता तो श्रीमान डिजनी अब करते क्या है? <laughs> देखो कई बार मैं खुद को एक छोटी सी मदुमक्की समझ लेता हूँ मैं स्टूडियो में एक शेत्र से दूसरे एक शेत्र में जाता हूँ और पराग तथा हर एक को उत्तेजित करने वाली प्रेना � मेरा ख्याल है कि यही एक मजाक है जो मैं करता हूं अच्छा तो यह बात है हां कुछ सफलताएं और भी थीं उनमें से एक पहला रंगीन कार्टून फ्लावर्स एंड ट्रीज भी था जब इसका पहला प्रदर्शन हुआ तो वो भी सनसनी का कारण बना साल की समाप्ति पर डिज्नी को एनिमेटेड फिल्म को दिया जाने वाला पहला अकैडमी अवार्ड मिला. 1940 के अंत में शिकागो की एक व्यापार यात्रा के दोरान डिजनी ने एक मनुरंजन पार्क की धारणा के लिए रीखा चित्र बनाए, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों द्वारा अपने बच्चों के साथ समय बिताने की कल्पना की. Uh... � देखिए यह सब शुरू हुआ जब मेरी बेटियां बहुत छोटी थी और मैं रविवार को उन्हें मनोरंजन पार्क ले गया मैं बेंच पर बैठा मूंगफली खा रहा था और अपने चारों तरफ निहार रहा था मैंने मैंने खुद से कहा ऐसी कोई बढ़िया जगह क्यों नहीं हो सकती जहां तुम अपने बच्चों को ले जा सको जहां तुम साथ-साथ मजे कर सको खैर मुझे इस विचार को विकसित करने में लगभग 15 साल लग गए ऐसा लगता था कि डिज्नी अमेरिकी सपनों के मानवीय रूप बन गए थे उन्होंने गरीबी और जमीन से उठकर बेशुमार दौलत कमाई और एक बहुराष्ट्रीय सृजनात्मक उद्यम लगाया उन्होंने आधुनिक तकनीक और विचारों को अपनाया 17 मिलियन डॉलर का शानदार जादुई साम्राज्य डिज्नीलैंड आधिकारिक रूप से 18 जुलाई 1955 को खुला एक दिन पहले 17 जुलाई रविवार को डिज्नीलैंड ने एक लाइव टीवी प्रीव्यू आयोजित किया उद्घाटन के समय वॉल्ट डिज्नी ने अपने भाषण में यह कहा ओ कम टू दिस हैप्पी प्लेस वेलकम डिज्नीलैंड इज योर लैंड डिज्नीलैंड इज डेडिकेटेड टू द आइडियल्स द ड्रीम्स and the hard facts that have created america with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world thank you इसके तीसरे दशक तक राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों राजाओं और रानियों और पूरे भूमंडल के कुलीन वर्ग सहित 250 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का मनोरंजन किया गया डिज्नी साम्राज्य डिज्नी रेडियो और टीवी जैसे द डिज्नी चैनल के रूप में भी बढ़ता रहा डिजनी स्टूडियो उनकी उद्यमिता का प्रतिफल है, सबसे अधिक बार 69 बार अकादमी पुरसकार के लिए उन्हें नामित किया गया, तथा अपनी जिंदिगी में उन्हें कुल मिलाकर 26 आसकर पुरसकार मिले और 4 बार ओनररी आसकर पुरसकार. The winner is The Vanishing Prairie, Lord Disney. वॉल्ट डिज़्नी ने गुणवत्ता और फिल्मों की संख्या दोनों उत्पन्न की उनके मृत्यु तक डिज़्नी स्टूडियो ने 21 पूर्ण लंबाई की एनिमेटेड फिल्में 493 छोटे विषय 47 लाइव एक्शन फिल्में 7 यथार्थ लाइफ एडवेंचर फिल्में 330 घंटे की मिकी माउस क्लब टेलीविजन एडवेंचर फिल्में और 280 दूसरे टेलीविजन कार्यक्रम बनाए गुजरने से कुछ ही पहले उन्होंने भविष्य के कलाकारों की मदद के लिए कैलाफोनिया इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स की स्थापना की थी अपने 65वें जन्मदिन के 10 दिन बाद 15 दिसंबर 1966 को 9:35 पर जादुई साम्राज्य के रचयिता फेफड़ों के भयानक कैंसर के कारण गुजर गए वो मेरे लिए एक बहुत ही शानदार पती रहे और साथ ही साथ एक शानदार पिता एक खुश मिजास दादा भी हाँ बिलकुल वो ऐसे ही थे शानदार खुश मिजास एनिमेशन के बादशा वाल्ट डिस्नी खुद को हमेशा एक मनुरंजन करता के रूप में देखते थे लेकिन इतिहास उन्हें सामाजिक शक्ति के रूप में मापता है अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा था कि वॉल्ट डिज्नी मनोरंजन से करोड़ों लोगों के लिए सुखद आनंद और खुशियों के ऐसे लम्हे लाए जिन्होंने उनके दिलों को रोशन और मस्तिष्क को तर्बुतासा कर दिया डिज्नी ने सबको लुभाया है हर उम्र के बच्चों ने उनके चरित्रों और उनकी चित्रकारी से प्यार किया दादा-दादियों ने उसे फिल्म के विद्वान के रूप में सलामी दी उनके चलचित्र आनंद और शिक्षा और चरित्र निर्माण के संदेश देते थे वो हर युग और जिंदगी के सभी पहलुओं में अद्वितीय थे वॉल्ट डिज्नी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम शोध एवं आलेख डॉ जितेंद्र सिंह कलाकार अश्विनीवालिया राजश्री त्रिवेदी प्रवीण शर्मा सुनील लोहिया तृप्ता और आरूप ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो निर्माण सहायक विमलेश चौधरी और गीतिका उन्याल ध्वनि संपादन तथा निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति सी आई